श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनचास उन्नीस अगस्त अठारह कप्तान और नरेंद्र का आगमन इसी समय नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे राज प्रतिनिधि थे श्री रामकृष्ण इन्हें कप्तान कहा करते थे नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है इस समय वे बीए में पढ़ते हैं बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं जब ये प्रणाम करके बैठ गए तो श्री राम कृष्ण देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा कमरे के पश्चिम ओर एक तंबूरा लटका हुआ था यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा सब लोग एकत्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है श्री राम नरेंद्र से देख यह अब वैसा नहीं बसता वैस कप्तान यह पूर्ण होकर बैठा है इसी से इसमें शब्द नहीं होता सब हंसे पूर्ण कुंभ है श्री राम कृष्ण कप्तान से पर नारदादी कैसे बोले कप्तान उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे श्री राम कृष्ण हां हाँ नारद सुखदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे नरेंद्र ने गाना शुरू किया गाने का आशय इस प्रकार था सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे वह दिन कब होगा हे नाथ जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे तब हमारा अस्थिर बन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा आनंद और अमृतत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदया काश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे इत्यादि आनंद और अमृतत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में भग्न हो गए आप हाथ बाँधे पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं देह सरल और निश्चल है आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए हैं बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है सांस अत्यंत मंद चल रही है नेत्र पलकहीन है आप चित्रवत बैठे हैं मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले गए हैं सच्चिदानंद लाभ का उपाय ज्ञानी और भक्त में अंतर समाधि टूटी इसी बीच में नरेंद्र उन्हें समाधि से कर कमरे से बाहर पुर वाले बरामदे में चले गए हैं वहाँ हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरिन की माला हाथ में लिए बैठे हैं नरेंद्र उनसे बातें कर रहे हैं इधर कमरा दर्शकों से भरा है समाधि भंग के बाद श्री राम कृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहाँ नहीं है तमूरा सुना पड़ा है सब भक्त उनकी ओर सुख होकर देख रहे हैं श्री राम आग लग गया है अब चाहे वह रहे या न रहे कप्तान आज से चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा चिदानंद तो है ही केवल आवरण और विक्षेप है विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी कप्तान कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे वाराणसी से उतनी ही दूर होते जाओगे श्री रामकृष्ण श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती थी उतने ही कृष्ण की देह गंध उन्हें मिलती जाती थी मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है उतने ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है उसके लिए सभी स्वप्नवत है वह सदा स्वस्वरूप में स्थित रहता है पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती भक्त कभी हँसता कभी रोता है कभी नाचता और कभी गाता है भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है वह कभी तैरता है कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है